योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र छियालीस संगति ये चारों समापत्तियाँ सभी समाधि हैं यह बतलाते हैं ताबीज समाधि ही अन्वयाथ ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सभी समाधि कहलाती है व्याख्या बाह्य अनात्म वस्तु अर्थात कार्य सहित प्रकृति जो ग्राह्य ग्रहण और ग्रहित्री रूप दृश्य वर्ग है इसी का नाम बीज तथा आलंबन आश्रय है इसलिए इसको लेकर होने वाली समाधि का नाम सबीज सालंबन तथा संप्रज्ञात है उपर्युक्त चारों समापत्तियां सबीज समाधि कहलाती हैं क्योंकि सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति तो स्थूल ग्राह्य वस्तु के बीज सहित आलंबन सहित आश्रय सहित होती है और सविचार तथा निर्विचार सूक्ष्म ग्राह्य वस्तु के बीज सहित आलंबन सहित होती है सूत्र में, में बतलाई हुई आनंदानुगत ग्रहण रूप और अस्मितानुगत ग्रहित्री रूप दोनों समाधिया निर्विचार समापत्ति के क्रम से उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओं के रूप में निर्विचार समापत्ति के ही अंतर्गत इस सूत्र में कर दी गई है निर्विचार के इन दोनों उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओं को पृथक पृथक रूप से सम्मिलित करने से सभी समाधि के छह भेद होते हैं पहला सवितर्क समापत्ति स्थूल पदार्थों में शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से युक्त भाषने वाली चित्तवृत्ति दूसरा निर्वितर्क स्थूल पदार्थों में शब्द नाम अर्थ रूप और ज्ञान के विकल्पों से रह स्वरूप से शून्य जैसी केवल अर्थ मात्र से भाषने वाली चित्तवृत्ति तीसरा सविचार सूक्ष्म विषयों में देश काल और निमित्त धर्म के विकल्पों से युक्त भासने वाली चित्तवृत्ति चौथा निर्विचार सूक्ष्म विषयों में देश काल और निमित्त धर्म के विकल्पों से रहित केवल धर्मी मात्र से भासने वाली चित्तवृत्ति पांचवा निर्विचार की उच्चतर अवस्था आनंदानुगत सत्व अहंकार की अहमसमी से भाँसने वाली चित्तवृत्ति छठवां निर्विचार की उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत बीज रूप अहंकार सहित चेतन से प्रतिबिंबित चित्त अस्मिता की अहंकार रहित अस्मि से भासने वाली चित्तवृत्ति चित विशेष वक्तव्य सूत्र छ्यालिस वाचस्पति मिश्र ने आनंदानुगत और अस्मितानुगत के भी दो दो दो दो भेद करके सभी समाधि के आठ भेद बतलाए हैं उनका कथन है कि ताऐ सबीजह इस पाठ से यह अर्थ न लेना चाहिए कि यही चार सभी समाधि हैं अन्य नहीं क्योंकि ऐसा मानने से ग्रहण और गृहिति समापत्ति को सभी सभीजत्व का लाभ नहीं हो सकेगा किंतु ता सभीज एव इस प्रकार भिन्न क्रम से एवं शब्द का सभी शब्द के साथ अन्वय करके यह अर्थ करना चाहिए कि चारों सभीज ही हैं निर्बीज नहीं हैं